द्रम कर्णेस देवा भद्रम पशेम क्षणे स्थिर स्तुवा स प्रश्नों पर निषर्द चतुर्थ प्रश्न के पंचम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था देव जो मनोरूपी देव है स्वप्न में अपने महिमा का अनुभव करता है ऐश्वर्य का मन दृष्टा दृश्य दोनों बनकर के काम करता है वासना में अनुभव करता है ऐसे जो कहा था उसके बारे में कुछ शंका आ गई थी कि वृद्धारण के साथ में सब कुछ विरोध दिख रहा है वृद्धारण में अत्र ज्योतिभा कहाता है कहा मन को कह दिया अत्र महिमानो अनुभव ही तो दोनों को विरोध होगा पूर्ववादी ने शंका उठाई एकदेशी ने कहा कि नहीं वो अन्य शाखा के उस बात छोड़ दो अन्य शाखा है ऐसा करके कहा तो पूर्वाजी ने कहा ऐसा तो करना अपने होता एक अक्षर का भी इधर उधर नहीं करना होता श्रुतियों का तब सिद्धांत ने कहा तब ऐसी थी थी हो तो सारे अभिमान को त्याग करके पांडित्य अभिमान को त्याग कर तो सुनो ऐसा कहा था यहाँ तक तो हो गया था आगे ठीक है देखिये तरी आदौ एवं मुख्य श्रुत्यर्थ उच्चता किम पूर्वोक्त रीत्या पक्षांतर आशंका ती आशंक पांडित्य अभिमानवतो यथावत अर्थबोधे अत्य अभिमान अवतार चिकित तदीय नाना इत्यादि अभिमान रेश जो कहा गया जब पूर्व के खन... पूर्व पक्ष की बातों को एक देशी ने खंडन किया एक देशी की बात को पूर्व ने खंडन किया उस बाद फिर सिद्धांत बतलाना है तो पहले सिद्धांत की बात कर देते तो क्यों पूर्वोक्ष उठाया गया यह शंका है तरी जब सिद्धांत की बात आखिर में निकाल रहा है तब आदो यह मुख्य श्रुति का जो अर्थ है पहले कही है, तो पहले कही है। क्यों पूर्वोक्त रीतिया पूर्वो में जो, जो कथित किया पूर्वादी ने शंका उठाई वृद्धा श्रुति का और प्रश्नो परिसर अथर्व श्रुति के विरोध दिखाया एक देश ने कहा वो जाने दो उसको और अन्य शाखा है करके कहा इत्यादि पूर्वोक्त रीत्या पक्षांतर निराकरण पक्ष एक पक्ष की शंका फिर उसके निराकरण खंडन इत्यादि के द्वारा इति इसे क्या लेना इसे शंका करके उत्तर देते हैं इसका कि पांडित्य अभिमान होता तो जिसको अपने में पांडित्य का अभिमान है आ, उसको उसी तरह से शंका और समाधान करेंगे तभी सही होगा ये कहा पांडित्य अभिमानवत हो यथावत अर्थबोधे अंधकारात्ंडित्य लेकर के बैठा हुआ होगा यथावत अर्थबोध में अधिकार नहीं उसको का अर्थ अर्थाव जान नहीं सकता हो वास्तव में तो पंडित हो तो समझेगा किन्तु अभिमान है मैं पंडित हूं पंडितम मन्य मान ऐसे पंडित पांडित्य का अभिमान वाले का यथावत अर्थबोध है यथावत श्रुति का अर्थ ज्ञान में अधिकार नहीं है अधिकारात् अभिमान अवतार उसके जो उस अभिमान को दिखाने के लिए ये इच्छा से दिखाने की इच्छा से तदी नाना उस पांडित्य अभिमानियों का नाना प्रकार के जो पक्ष थे वो खंडन कर दिया यद ऐसा कहने के लिए सर्व अभिमान निरस्य इत्यादि उगता सारे अभिमान को त्याग करके श्रुति का अर्थ सुनो करके भाष्य ने कहा एक कहते हैं टिप्पणी चार पांच छह चार में कहते हैं तरी मैंने अवश्य वक्तव्य से अंत में सिद्धांत की बातें अवश्य कहना हो तो पहले कह देते खड़ा करना एक देशी खड़ा करना फिर दोनों को झगड़ा दिखाना फिर बाद में सिद्धांत करना क्यों पहले सिद्धांत तो बोल देते कहा पांच की टेबल मुख्य श्रुत्यर्थ उच्चता में एक कहा था उसके ऊपर मुख्य श्रुत्यर्थ माने मुख्य श्रुत्यार्थ है तो मुख्य है वही स्त्रुति का अर्थ है मुख्य स्तुति का मुख्य अर्थ उसको कही पूर्वोक्त रीति से पक्ष और पक्षांतर करके संख्या के उठाई यही है छ की भी टिप्पणी है निरस्य का अर्थ हित्वा स्थान है समाप्त भाष्य में हित्वा शब्द है उसी के स्थान पर यह निरस्य पद या टीका भाष्य में है ना श्रुत्यर्थ हित्वा सर्वाभिमान सारे अपमान को त्याग करके श्रुति का रोशन करके कहा था उसी के जगह पर निरस कहाख्या ज्योतिष श्रुति है अत्र ज्योतिर्भवती वृद्धारुति के ऊपर शंका करना युक्त नहीं ठीक नहीं है वो शंका के योग्य नहीं है जैसा कहा वैसा समझना पड़ेगा अत्रुष स्वयं ज्योतिर्भवती स्वयं ज्योतिष श्रुतेर जो स्वयं ज्योतिष श्रुति अत्रुष स्वयं ज्योति भवती वृत्ताग में ये चतुर्थाध्याय उसमें है ज्योति ब्राह्मण में है स्वयं ज्योतिष उसके अन्य अति अतिशंका नहीं करनी चाहिए वहां जैसा कहा वैसा मानना पड़ेगा इसलिए तदबलात् उसके आधार पर उसी श्रुति के आधार पर तदबलात् स्वप्नाद हृदय का साधि सत्वे भी आधार पर क्या यहाँ सिद्ध करना है जैसे वहां पर आत्मा में ये स्वयं ज्योतिष सिद्ध करना उसको शंका नहीं करनी होगी उसके बल से क्या करना है तो यहां भी प्रश्नों परिसर में उसी प्रकार अर्थ लेना पड़ेगा इस सिद्धांत बोल रहे हैं उस स्मृति के बल से स्वप्नाद और स्वप्न अवस्था में हृदय काश आदि सत्व स्वप्न में हृदया काश है सुसुप्त में पूरी तत्ना है ये होने पर भी तत्सबंध प्रति अभाव वहाँ पर अत्रायम अत्र ज्योतिर्भवती क्यों कहा यद्यपि पुरुष वहां पर हृदया काश में है स्वप्न में फिर उसके साथ संबंधन होने के कारण नहीं है कि बराबर करके ऐसा कहा वैसे यहां भी समझ रहा होगा ये सिद्धांत बोलते हैं तब तत्प्रती अभाव प्रतीतिक अभाव होने से विद्यमान श्या अविद्यमान तुल्य है तो है स्वप्न में हृदया काश है और मन भी है फिर भी अभिद्यमान जैसा मानकर करके होते हुए भी नहीं ये मान करके श्रुति ने कहा है तुल्य तो ना आत्म ना केवलत्वाद और आत्मा ही केवल दिखा करके केवलत्वाद प्रकाशना स्वप्न आदि में आत्मा ही दिखाई पड़ता है और प्रकाश दिखाई पड़ता है आत्मा प्रकाश स्वयं ज्योतिषिबोधन यम स्वयं ज्योतिष का कथन करना चाहिए ज्ञान कराना चाहिए मनसो अभाविना भी ये मानना पड़ेगा जो मन को अभाव मानता है जो बाधी उसको भी मानना पड़ता है मैंने पूर्वादी कह रहा था स्वप्न में मन माने के तो उसके साथ विरोध होगा वृद्धावि के साथ आत्मा को कहा या मन स्वप्न देखता है कहा तो मन होने पर मन को अभाव जो पूर्वादी है उसको भी ये मानना पड़ेगा एवं इसी प्रकार यहां मन सत्य भी प्रश्नों परिस में मन के होने पर भी एवं मन से सत्य भी मन के होने पर भी तस्वनामय गज गजतुरगादि भी पर विषय उस काल में मन जो है ना परिणाम में प्राप्त हुआ है हाथी घोड़ा आदि बना हुआ है उस काल में वृत्ति रूप में चला गया है मन मनस्तरा काम नहीं कर रहा है उसके वृत्ति रूप में है ही कहते है स्वप्न में मन से सत्य वासनामय जो वासनामय है कौन गजत आदि है चाहे हाथी हो घोड़ा हो जो भी दिखाई पड़ता हो स्वप्न में है उस रूप से विषयतया परिणाम उस घोड़ा हाथी के रूप विषय रूप से परिणाम है मंत्राल में सुन परिणाम आने से और दृश्य मन दृश्य है दृष्टा नहीं है दृश्य कोटि में आने के आने से द्रष्टु तेदे नवेक अदातिया प्रकाश स्व प्रकाशत्व बद्यते दृष्टा को उस मन से अलग करके जो है उसको विवेक भेद करके अलग करके विवेक से स्मृति के द्वारा स्वयं प्रकाश सिद्ध होगा विषय परिणाम अभाव स्वप्र में मनस्त मन की प्रतीति नहीं है इत्यादि शब्दों से की प्रतीति है मन की आत्मा दृष्टारूप में है और मन विषय रूप में विषय रूप से प्रती है मनस्वे न मन, मनस्तु रूप से मन प्रती में ये बोलते हैं यथा हृदय पूरी तथ ही नाड़ीशु चुपत जैसे स्वप्न अवस्था में आत्मा हृदय काश में है और सुसुप्त में पूरी नाडी में है ऐसे सोने वाला आत्मा का स्वपत आत्मा ऐसे सोने वाला जो आत्मा है रहने वाला आत्मा में रहेगा स्वप्न अवस्था में और पूरी में सुसुप्ति में इन नाड़ियों में सोने वाला जो आत्मा है स्वपथ तत्सबंध अभाव उस आकाश का अथवा पूरी तत्व नाड़ी के संबंध के अभाव होने से आत्मा में तत्व तो विविच्य दर्शित शक्य थे उससे उस नाड़ी से हृदय काश से आत्मा को अलग करके दिखाया जा सकता है क्यों उसके साथ संबंध नहीं है वहां होने पर भी सा, उसके साथ कोई संबंध नहीं है न होने से उस नाड़ियों से अलग करके आत्मा को दिखाया जा सकता है कि आत्मा स्वयं ज्योतिषो में बाध्य थे वृद्धाग्व स्वयं ज्योतिष होता नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रश्नो परिषद में वैसे समझ रहा कैसे एवं मन से अविद्या काम कर्म निमित्त तो उद्भुत भाषणावती मन वहां पर कैसा होता है मनस्वे काम नहीं करता जो अविद्या काम कर्म से निमित्त अज्ञान है अज्ञान से क्या होगा इच्छा होगी इच्छा से कर्म होगा इसके निमित्त बनकर के उसमें संस्कार जगा हुआ है कर्म हुआ था उसके संस्कार जगह का संस्कार है उद्भूत वासनावती मनसी सप्तमंत वासनावती जो मन मनसी वासनावती मनसी ऐसा जो वासना वाला मन है उसमें कर्म निमित्त वासना पूर्व जन्म पूर्व कृत कार्य इस जन्म का हो पूर्व जन्म का हो जो उसका संस्कार है उस संस्कार को अविद्या दृश्य रूप में देखेगा पश्चिता सर्व कार्य कर करने प्रविवक्त संपूर्ण कार्य कार्य मान शरीर और कर्म वाणी इंद्रिया सबसे अतिरिक्त जो आत्मा है उसका द्रष्टुर दृश्य रूपा, रूपा है मन में जो विषय बने हुए हैं संस्कार रूपा है वो दृश्य कोटी में है उससे अन्य अन्य स्वयं स्वयं ज्योतिष्टोम जो आत्मा का स्वयं ज्योतिषारण के आधार पर यहाँ भी प्रश्न परिषद में भी सुदूर पितेना भी तार्किक के नुम सके अत्यंत घमंडी जो तार्किक होगा उसके द्वारा भी इसको निवारण कर सकता ठीक है टिप्पणी एक और दो अन्य माने मन मन को अपने से भिन्न मानता है आत्मा अन्य माने मन एक मन को वस्तु तरम माने इदम तया इत्यावत माना अहम तो नहीं मानता मन को किसी इदम तो यह न मानता है यह करके मानता है इत्यादि और सर्व कार्य करण्य प्रवृत्ति कहते हैं कार्य ज्योति करण ज्योति क्योंकि जागृत अवस्था में कार्य ज्योति भौतिक ज्योतियां थी और नहीं तो फिर करण ज्योति थी माना बाघ ज्योति भी थी मान जागृत अवस्था में अभी जो हम प्रकाश कोई भी कार्य करते हैं उठना बैठना चलना फिरना आना जाना प्रकाश के बिना नहीं होता है प्रकाश चाहिए तो दिन में किस प्रकाश से व्यक्ति काम करता है जो आवागमन है उठना बैठना है चल रहा क्रिया हो रही है जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश की जरूरत होगी तो आदित्य प्रकाश हम ही मानते सूर्य के प्रकाश में सूर्य के लाइट से काम करते हैं ऐसा हमारी बुद्धि बनती है मानिए विवेचन करना आत्म प्रकाश से वस्तु का ज्ञान है कि प्रकाशित हो रहा है कि भौतिक प्रकाश से फिर शंका उठाई गई ज्योति ब्राह्मण में आदित्य अस्त हो गए रात्रि के समय वहां भी चलना फिरना हो रहा है चलता है तो उसमें कौन से प्रकाश से काम होता है कहा चंद्र ज्योति अग्नि आदि आदि जो भी चंद्र ज्योति कहा अग्नि ज्योति, अग्नि ज्योति से काम करेगा प्रकाश से काम करेगा मान मानिएगा अधेरा है अमावस्या की रात्रि है चंद्र ज्योति भी नहीं है अग्नि ज्योति भी नहीं है ये भी ना हो चंद्र सूर्य दोनों ना हो तब भी अग्नि टार्चा आदि से काम लेगा अग्नि ज्योति से काम करेगा वो भी ना हो ऐसी स्थिति में कौन काम करेगा तो बाण ज्योति वाणी से भी काम होता है बाणी के प्रकाश से कोई व्यक्ति आपत्ति में पड़ा हो रात्रि में कहें मैं फंस गया हूं बोलता हूँ तो सुनने वाला व्यक्ति उसको लेने के लिए उसके शब्द को सुनकर के उस तरफ आता है मैंने उसके बाणी ज्योति बन जाती है बाघ ज्योति से करता है तो या कार्य करण वाले कार्य कोटि में तो आ गए भौतिक ज्योतियां जो सूर्यादी ज्योति और करण शब्द से लेना है बाघ ज्योति इनके सब शांत होने पर अलग करके एक आना चाह रहे ये टिप्पणी में का, कार्य ज्योति करण ज्योतिर्भ्य इतिहास सभी ज्योतियों से अलग होने पर कोई ज्योति काम नहीं कर रही है स्वप्न अवस्था में पानी भी सोई हुई है भौतिक प्रकाश भी नहीं है उसका सूर्यादि का लाइट भी नहीं है और पानी भी सोई हुई है ऐसी अवस्था है इसलिए कहा सर्व शब्द से कहा सर्व कार्य कर प्रविवक्त का, सा, से कहा प्रभिविक सारे कार्य करणों से अतिरिक्त जो आत्मा है दृष्टा का दृश्य रूपाभ्यो वासना जो दृश्य रूप है मन में जो वासना संस्कार है वासना हो दृश्य रूप द्रष्टारूपण उससे स्वयं ज्योतिष सुदृपितारकिकेण ना नारे ना शक्य थे अत्यंत घमंडिका उससे भी नहीं किया जा सकता मन सेलिने तो मनसी मनोमय स्वप्न पश्य ठीक कहा क्या कहा साधु उत्तम ठीक कहा क्या कहा मनसी प्रलीनेशणेशु कर्णों के मन में लीन हो जाने पर स्वप्न अवस्था में इंद्रिया कहा लीन हो जाते मन में करणेशु मनसी प्रीनेशु कारण मानी इंद्रियों को मन में लीन हो जाने पर और प्रेर मनसी और मन भी लीन हो गया तो मनोमय मनोमय जो आत्मा है वही स्वप्न देखता है इत्यादि ठीक हो जाएगा कहा मनोमय तीन नंबर की टिप्पणी मनोमय मनोदेव मनो इतनी मनोदेव स्वप्न देखता है यह कहना है कहते हैं आत्मनवे तो तुम अर्थ विवेका स्वप्न से मनोधर्मत्व विवक्षण उपाधि प्रधानक अश प्रकरण <स्थाँगा> कहते हैं आत्मा दृष्टा तो आत्मा ही होता है वो वा वास्तव में फिर यह मन को अत्र ये पश्य कहा होगा कहते हैं आत्मनिव दृष्टित्व दृष्टा तो आत्मा ही है स्वप्न में पर भी तमर्थ तो विवेका तत्वसी में आया हुआ तुम पद के जो अर्थ होता है उसको विवेक कर रहा है इसके लिए स्वप्न से मनोधर्म तभीक्षण तो है ना स्वप्न जो है मनोधर्म है आत्मा धर्म बनाई है स्वप्न जागृत है इंद्रियों का धर्म और स्वप्न है मन का धर्म सुसुप्ति है अज्ञान का धर्म आत्मा तो निर्धर्म के जब सुसुप्ति से ऊपर की अवस्था में देखेंगे तब आत्मा धर्म है कि निर्धर्म का पता लग जाएगा माता तीनों अवस्थाओं इनके हैं जागृत इंद्रियों इंद्रियों का धर्म है और स्वप्न मन का धर्म है और सुशुद्धि दृष्टित्वर्थ विवेक तत्व विषय में जो तो महावाक्य में तुम शब्द आता है जीवात्मा की शुद्धि के लिए तो इसके विवेक के लिए ज्ञान के लिए स्वप्न से मनोधर्म तो विलक्षण है ना स्वप्न जो है मनोधर्म से विलक्षण दिखाने के लिए उपाधि प्रधान क्योंकि जो स्वप्न में उपहित की अपेक्षा उपाधि की प्रधानता है मन की प्रधानता है उपाधि प्रधान अश्य प्रकरण प्रकरण जो चल रहा है उपाधि प्रधान लेकर के चल रहा है माने कार्य उपाधि में जो क्रिया हो जाती है वो उपहित में दिखता है इसको लेकर के कहा मनोपाय शब्द दिया है मनोमय में मन शब्द से माइट प्रत्यय लगाया हुआ है मन ये मैट प्रत्ये जो होता है विकार अर्थ में होता है प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्य अर्थ वाला है ये बताना चाहते है मयटम टंकार मैट को टंकार करते हुए कहते हैं बड़े जोर से बोलते है आत्मा एवं मयटा मनसा प्राधान्य विवक्षितम आत्मना, आत्मन आत्मना ये ये टंकार से क्या बोलता है आत्मा ही है वहाँ मयटा मनसा प्राधान्य मैट दिखाए इसलिए इसको दिखाने के लिए जिसको मन की प्राधान्य दिखाने के लिए स्वप्न अवस्था में वहां भी दृष्टा तो आत्मा ही होता है मन नहीं होगा मन क्या देखेगा वहां किंतु तो उपाधि प्रधान करके कहा गया अत्र महिमान अनुभवती जो कहा था मन को दिखाया वास्तव में वो नहीं आत्मा ही दृष्टा होता है इसलिए वृद्धार्ण के साथ में विरोध भी नहीं होगा अत्र पुरुषस्य स्वयं ज्योतिभावती के साथ कोई विरोध भी नहीं होगा ये कहा अच्छा ठीक है देखें ठीक मनसी सत्य मनसी सत्य एवं मनसी अविद्या कामकर्म निमित्त उद्भूत वास्नावती भाष्य में मन के होने पर भी दृष्टा तो आप बनेगा ये बोला चार है सत्य भी मनसी के आगे सत्य भी मनसी सत्य लगा देना है कहा टीका भी नु मनश्चे अविद्यादि निमित्त वशा गज तुगा अभिक्त वास्नावतयादति मन अविद्याद्या के कारण से मन ही हाथी घोड़ा आदि के रूप दिखाई पड़ता है संस्कार है अविद्या के कारण हाथी घोड़ा आदि के रूप दिखाई पड़ता है मन यदि मन का ऐसा होता हो पूर्वादी शंका कर रहा है मनस अविद्यादि निमित्त प्रसाद अविद्या काम कर्म निमित्त है वहां अविद्या क्यों स्वप्न में वस्तु क्यों देखता है मन में अज्ञान था पहले अज्ञान के कारण वस्तुओं बस, की इच्छा हुई तथ्य प्राप्ति की इच्छा हो गई इच्छा होने से कर्म किया था उन्होंने कर्म किया तो कर्म तो करने से उसका परिणाम फल भोगा था उसका आज संस्कार है आज वो दिखाई पड़ता है अविद्यादि अविद्या आदि से लेना काम कर्म इनके निमित्त से गज तुर्गा आदि रूपेड़ा मन ही हाथी घोड़ा आदि रूप से स्वप्न दिखाई पड़ता है न होने पर भी पूर्व में अनुभूत पदार्थ थे उसको दिखाई पड़ता हो ऐसा होता है वासना वाला जो मन है वासना वासना वाला मन मन संस्कार वाला मन हाथी घोड़ा आदि के रूप में दिखाई पड़ता हो तभी तब तो जागृति वह तया प्रकृति से तब तो उस मन को जागृत में जैसे अहम सुखी अहम दुखी बोलता है अहम त्वे ज्ञान होता है मन का मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं करके बोलता है तो स्वप्न में भी अहम तुय ज्ञान होना चाहिए इधम नहीं होना चाहिए द्रष्टा आत्मा को बनाने पर वो दृश्य होगा कि या तो जागृत में तो अहम इसी रूप में होता है पूरा मिला जुला को अहम बोलता है तो जैसे जागृत अवस्था में तस्मस अहम तया प्रती जैसे जागृत में अहम तुर होती है इधम नहीं होती उसी प्रकार स्वप्न में भी अहम होना चाहिए वहां मैं घोड़ा हूं हाथी वो बोलना चाहिए न इदम तया वहा इदम तुम ज्ञान नहीं होना चाहिए आगे इस तो इसके उत्तर में कहा कर्मनिवित इत्यादि कहा था कर्म निमित्त वासना कर्म निमित्त जो वासना है उस वासना को देखता है पहले जो कर्म किया था तिवृत्तक संस्कार हुआ वासना माना संस्कार उस संस्कार को देखता है संस्कारों को अविद्या अविद्या है निवित वहां अन्य वस्तुतर में उस मन को अन्य रूप से देखता है अन्य वस्तु के समान देखता है पश्चिता इसे देखने वाला दृष्टा का सर्व कार्य करण व्यप्रवृत्त शरीर इंद्रिया आदि से अतिरिक्त जो आत्मा है उसका जो दृष्टा है बासना आप रूप, आप अन्य वासना जो दृश्य रूप है जो मन दृश्य रूप में गया है हाथी घोड़ा आदि के रूप में दिखाई दे रहा है स्वप्न में उससे अन्य अन्य होने से स्वयं ज्योतिष आत्मा का ज्योतिष कोई भी इसको काट नहीं कहा ठीक है तथा प्रतिदिन बिना स्वप्न भोग सिद्धि यदि ज्ञान नहीं होता स्वप्न में विषय होगा तब तो भोग होगा ही नहीं आत्मा को भोक्ता बने बिना भोग कैसे होगा भोग के लिए इदम होगा ये मेरे भोग्य पदार्थ है तथा प्रतिदिन बिना माने इधम कया प्रतिदिन बिना इदम तुवे ने ज्ञान होना तब तो भोग्य बनेगा हो तब भोक्ता बन पाएगा स्वप्न भोगा सिद्धि भोग की सिद्धि होगी नहीं स्वप्न में तो ज्ञान होने पर तो भो, भोग नहीं होगा इसलिए स्वप्न भोग प्रद कर्म निमित्त वसात जो स्वप्न के भोग देने वाला कर्म निमित्त बनते वहा स्वप्न में भोग देने वाला जो कर्म है किया था वो कर्म अनिमित्त बने से उसके निमित्त होने से उसके निमित्त से जागृति गजाइना इदम तुया अनुभवे और जागृत अवस्था में हाथी घोड़े को इदम ज्ञान हुआ अनुभव किया अहम अहम नहीं किया था आदि घोड़े को जागरूक नहीं यह करके बोला था इदम इदम तुय ज्ञान करने से अनुभव होने से तद्वासना उस आदि घोड़े की जो संस्कार बना होगा इदम तुय ज्ञान था उसी का संस्कार होगा होने से तथा अनुभव आ रहा है उसी प्रकार अनुभव होगा स्वप्न में भी जैसे जागरूक इदम तुय ज्ञान था अभी भी होगा उनका तद रूपा विद्या व और उसके जो संस्कार रूपा अविद्या है आधी घोड़ा देखा था इधम तुय जाग्रत में उस उसी की जो संस्कार रूपा अविद्या है वो उसके बल से भी वाषण आश्रय से मनस उस संस्कार का जो आश्रय है मन स्वप्न संस्कार का जितने भी संस्कार का, का आश्रय मन होता है वाषण मनस वासना का जो आश्रय है मन उसका इदम तया एव उसको भी इधम तो ज्ञान होना हैयाव पशंतर पर प्रतीत करता जैसे अन्य वस्तु को इदम तुम ज्ञान होता है मन को भी वहां इदम तुन ज्ञान होगा इधम जो विशेषण मनुषो विषयत्व विषयित्व असंभवाद ये जो विशेषण लगा दिया क्या विशेषण चार की टिपो ने कहा इति अंतम दृष्टि विशेषण ये जो पश्च्य तक का जो मान कर्म तासना अविद्या अन्य वस्तुंतर विपश्यत ये दृष्टा का विशेषण ये विशेषण किसके लिए मनसो विषयत्व मंथ विषय कोटि है तो विषयित विषयित्व असंभवाद जो विषय होगा वो विषय नहीं हो विषय हुआ आत्मा ही होगा विषय प्रभा विषय आत्मा विषय कौन है आत्मा है विषय करने वाले को विषय बोलते हैं आत्मा है आत्मा निकरूप तुम वो तुम वह आत्मा का ही प्रकाश रूप सिद्ध करना है प्रश्नो परिषद में है तो वो इसी को सिद्ध करना है यह कहा की टिप्पणी हो गया आगे जागृत्या जागृति आदित्यादि कार्य ज्योतिषाम चक्षुरादि कर्ण च देखो तो जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योति के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं व्यवहार होता है अथवा चक्षुरादि करण ज्योतिष व्यवहार करते हैं और स्वप्न में कौन सी ज्योति से व्यवहार करते हैं आपको से ये तो बात तो है ना यही बात है शंकराचार्य ने एक शुल्क करके लिखा है एक शुल्क तो क्यों ज्योति तबक भानुमान अहनि रात्रो प्रदीप सव रु रविदीप दर्शन विद किम ज्योति आख्यायी में चक्ष निमीलनादिम धीर्ो दर्शन इत्यादि कहा है कहते हैं किम ज्योति तब तुम किस ज्योति से चलते फिरते हो काम करते हो कौन से लाइट से काम करते हो तीन ने कहा भानुमान अहम मैं सूर्य वाला आता हूं उसका सूर्य ज्योति से काम करता हूं हानि नहीं दिन में मैं सूर्य की ज्योति से काम करता हूँ ऐसा उत्तर दिया रात्रि में किस ज्योति से काम करते है, कहा प्रदीप आदि कम दीपक आदि टॉर्च आदि के द्वारा काम करता हूँ उत्तर दिया सूर्य ज्योति से काम करते हो रात्रि में चंद्र ज्योति दीपक आदि से काम करते हो किन्तु सूर्य को देखने के लिए कौन सी ज्योति का प्रयोग करते हो वो भी एक क्रिया है और दीपक को देखने लिए कौन सा ज्योति का दर्शन करते हो रवि पर दर्शन जब सूर्य को देखना हो और दीपक को देखना हो कौन सी ज्योति चक्षुस्त ने निमित्त चक्षु का किम ज्योति आख्या कौन सी ज्योति है बताओ सूर्य और दीपक को देखने के लिए वो भी एक क्रिया है वो तो कहा चक्षु आंख दिखाई वहां चक्षु ज्योति बन जाती है और तस् निमील आदि समय चक्षु बंद करके रखा हो उसका अलमी भी क्रिया होती है चक्षु तस्मीलन आदि समय किम धीर धीओ दर्शने धी माने मन है बुद्धि है उसके जो वृत्ति है धी का धी वृत्ति मनोवृत्ति जो दिखाई पड़ता है ऐसे ऐसे हमारे मन में ऐसे ऐसे विषय बना हुआ है तो दिखाई पड़ रहा है वो किससे दिखाई दे रहा हो बुद्धि वृत्ति को देखने वाला कौन ऐसे केनोपनिषद आया प्रतिबोध प्रतिबोधित तो मतम ऐसा प्रत्येक के साक्षी रूप से आप अभाषित हो रहा है प्रतिबोधअित मतम अमृतत्विंद आत्मना बिंदते वीरते प्रतम प्रतिबोध विदित मतम का अर्थ आता है तो धी के भी धी का धी माने वृत्ति धी माने अंतकरण है उसकी भी वृत्ति उस वृत्ति को देखते समय में कौन सी ज्योति का प्रयोग करता तब उत्तर दिया तह की मत हो ज्योतिष परम गुम उस स्थिति में जब अंतकरण की वृत्ति को देखना हो देखते समय में जो आप परम ज्योति है वही ज्योति मान एक श्लोक में है शंकराचार्य का वैसे यहां यही बोल रहे ठीक ये कह रहे हैं जागृति आदि जागृति आदित्यादि कार्य ज्योतिष जागृत अवस्था में देखो आदित्यादि कार्य ज्योति भौतिक ज्योति काम कर रहे हैं कार्य ज्योति है भूतों का कार्य है पंचभूत का कार्य है भौतिक ज्योति जागृति सप्तम है जागृत अवस्था में माना जागृत धातु से सतरी करेंगे तो जागृत बनेगा उसकी सप्तमी जागृति जाग्रत अवस्था में आदित्यदि कार्य ज्योतिष आदित्यादि आदित्य आदि आदित्य है अग्नि ज्योति है बाघ ज्योति है इत्यादि करण ज्योति और करण ज्योति दो जो ज्योति है एक तो कार्य ज्योति आदित्य आदि और दूसरा चक्षुरादि भी काम करते हैं जैसे दीपक को देखना हो सूर्य को देखना हो वो क्रिया है कौन कौन ज्योति बनना चक्षुर आंखें बिना नहीं देखेगा तो इन ज्योतियों का कर्ण ज्योतिष हमसे सत्व जागृत अवस्था में दो ज्योतियां दिखाई पड़ते हैं काली ज्योति और कर्ण ज्योति इनके वनुष्य तत्संकीर्णत्व था तो वहां पर ये किस ज्योति से हम प्रकाश कर ये वस्तु को उपलब्ध कर रहे हैं आत्मज्योतिषे कर रहे हैं अथवा भौतिक ज्योतिष हम ये काम करते हैं पता नहीं लिख पाया इसलिए स्वप्न अवस्था में जाकर कहा अत्र पुरुष स्वयं भक्ति बोलना चाह तो इनके होने से तत्संकीर्ण कार्य ज्योति और कारण ज्योति के सम्मेलन हो जाने के कारण से संकीर्ण हो जाने से आत्मा न स्वयं ज्योतिष्टम दुर्बोधम आत्मा में स्वयं ज्योतिष समझाना मुश्किल है जागृत अवस्था आत्मा स्वयं ज्योति है कि नहीं है जो दूसरी ज्योति भी साथ में है संकीर्ण है तो जागृत अवस्था में समझाना मुश्किल हो गया दुर्बोधम स्वप्न हेतु तद स्वप्न में कार्य भी नहीं है करण ज्योति भी नहीं है चब शुरे हुए हैं बाहरी लाइटें आदि भी नहीं है ये दोनों के अभाव से सुबोधम सुबोध, सुबोध होगा आप जो ज्योतिष काम होता है करके में जो भी विषय सामने होता है किससे देखना होता है वहां आदि इत्यादि भी नहीं है चक्षरादि इंद्रिया भी नहीं आत्मा ही तो देखेगा वहा यह बतलाना है ये बतले के लिए सर्व इत्यादि विशेष ये यहाँ कहा था सर्व कार्य करण्य प्रशप्न अवस्था में कार्य ज्योति से भी अलग है आत्मा और कारण ज्योति से भी अलग है बाघादी ज्योति भी काम नहीं करते विशेषण तो दिया ये कहा स्वप्ने ठीक है आगे बोलते स्वप्ने आदित्यादि कार्य करण ज्योतिष हम भाषा मानते यद्य स्वप्न में भी ऐसे सूर्य दिखाई पड़ता है जैसे सूर्य से हम अभी काम कर रहे हैं वैसे वहां भी सूर्य है चंद्र है सभी है इंद्रिया भी है देखना सुनना सब होता है भी है भाषमान है वास्तव में नहीं है भाषित होते हैं एका एक जाता है स्वप्ने आदित्यादि कार्यकर्ण ज्योतिषाम आदित्यादि जो कार्य ज्योति चक्षरादि करण ज्योति है भाषमान होने पर भी वास्तव में नहीं है किंतु किन्तु भाष्य तो है ज्योतिषाम भास, भाषमान भी तो कैसा भाषण मात्र केवल केवल संस्कार मात्र है वास्तव में वस्तु नहीं हुआ न इंद्रिया है न सूर्यादि है वासनामाकर ज्योतियों का केवल संस्कार मात्र है स्वप्न में दृश्य दूसरी बात वहां दृश्य रूप में है ये ज्योति जितने भी है दृश्य रूप में विषय प्रकाशन करना सामर्थ्य नहीं होगा होगा इति वक्तुम ये कहने के वासनाव्य इत्यादि विशेषण इसलिए भाष्यकार ने कह दिया भाषाव्य दृश्य रूपाभ्य अन्य स्वयं ज्योतिष इत्यादि कहा था भाषण दृश्य रूप में है उस उससे भिन्न रूप से आत्मा जो स्वयं ज्योति रूप है उसको कोई भी हटा नहीं सकता ये कहा था ठीक है एक इससे विशेषण ये जो विशेषण आत्मा का लगा दिया कर्मयुक्त वासना अविद्या, वस्तुंत पश्च्यता सर्व कार्य करण प्रत्य द्रष्टुर वासना प्यो दृश्य रूपाप्य स्वयं ज्योतिष इत्यादि जो विशेषण लगाया है ये विशेषण के द्वारा स्वप्न एवं एवं भूतें स्वप्न ही इस प्रकार के पाया जाता है जितने आत्मा का विशेषण भाष्यकार ने चढ़ाया है यह स्वप्न अवस्था में पाया जाता है एवं बोते स्वयं ज्योतिष तुम इस प्रकार के स्वयं ज्योतिष का बोधन कराने के लिए अन्य अवस्थाओं में संभव नहीं है क्यों जागृत अवस्था में तो संभव नहीं है बाह्य ज्योति संकीर्ण है सुसुप्त में कोई भी ज्योति नहीं दिखाई पड़े आत्मज्योति कैसे दिखाए वस्तु नहीं है किस प्रकाश करेगा वहात्ज्योति है किन्तु प्रकाश्य नहीं अब प्रकाश्य वस्तु नहीं तो अन्य अन्य है सुसुप्त में अन्यत्र अन्य अवस्थाओं में असंभव है यह दिखाना इसलिए अत्रुत हो यात्रा पुरुष है स्वप्न विशेष ग्रहण न जागृत में, में समझाया जा सकता न सुसुप्त में जागृत में बाह्य ज्योति संकीर्ण है और सुसुप्त में विषय है नहीं कोई किसको प्रकाश करे इसलिए स्वप्न अवस्था में कहा अत्र पुरुष है स्वयं गये गये। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> या एवं एवं पांच दृष्टि यद्यपि उतरभूत आत्मा ये विशेषण भी के द्वारा आत्मा ही ऐसा बताया गया है तथा भी। निमित्त स्वप्न से आदि आधिक लाभ फिर भी निमित्त होने से यहाँ स्वप्न को भी लेना पड़ेगा विशेषकर स्वप्न का भी है मानना पड़ेगा ये कहा। अच्छा ज्योतिषम भाषण में कहा था स्वयं ज्योतिष आत्मा को जो स्वयं ज्योतिष है तो वो कोई भी कितने भी को कोई भी काट नहीं सकता ये कहा था ठीक है सिद्धम इतिशेषा तारक के लाभ भी बारह तुम तो न शकते इति सिद्धम दम दम लगाना पड़ेगा ऐसे अतः अभावे अत्र का मन एक उत्तम मन उच्यते कांडश्रुति मन वृद्धारिव ज्योतिभा वो कांड शाखा मेह वृद्धार अतः कांडत स्वप्ने स्वप्न शोपन अवस्था में मनोषो अभावक्षा का मन के अभाव की विपक्षा नहीं है वहां मन वहां विषय रूप से परिणत हुआ ये बोलना चाहती न की मन है वहां ऐसा नहीं बोलना चाहती विपक्षा का अभाव होने से तद विरोधा भाव उस स्त्रुति के साथ कोई विरोधी नहीं है अत्रमा अत्र अनुभवती का यहाँ कोई विरोध नहीं आता अत्र अत्र बने प्रश्नो परिषद अथर्शाया अथर्वशाखा में देशशब्देन देशय अतः स्वप्न या देश देश पे दें मनसी, परे देवे मनसी एक उत्तर परि दें मन से मन एव उच्य मन कोई कम उपस इसका उपसंग करते हैं तस्याद में कहा तस्त साधु उत्त मनसी प्रलीन कर जिस अवस्था में मन में सारे इंद्रिया प्रलीन हो गए लीन हो गए हैं सारी इंद्रिया स्वप्न अवस्था की बात है प्रलीनेशु मानसी करणेशु प्रलिनेशु सारे इंद्रियों के प्रलिन हो जाने पर और प्रलिने च मनसी और मन के भी लीन होने पर मनसी मानसी प्रलिन मन में प्रलीन हो जाने पर मनोमय स्वप्न पर सिद्ध मनोमय आपका स्वप्न देखता है ये बोलना बन जाएगा अप्रली मन से इंद्रिया तो मन में प्रलीन हो गया और मन जगा हुआ है ऐसे अवस्था में मनोवैज आत्मा मन उपाधि वाला आत्मा सुप्रदेश देखता ऐसा अर्थ निकल जाएगा आगे टीका नाम उपर तत्वाद विषय संबंध अभाव कथो मनसो महिमा अनुभव कथम मनसो महिमा कहते महाराज इंद्रियों का इंद्रियाम उपर तत्व इंद्रिया उपरांभ हो गए उस अवस्था में इंद्रिया काम नहीं करे सो गई ये सब इंद्रिया नाम विषय संबंधावाद इंद्रिय और विषय का जब संबंध होगा तब फिर महिमा का अनुभव करना तब होगा जब इंद्रिया है ही उस काल में तो विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होगा ही नहीं फिर अपने महिमा का अनुभव कैसे करेगा मां यह शंका है नानो नाम इंद्रियाणाम ना उपरतत्व उस अवस्था में इंद्रिया तो उपराम हो चुकी है अपना कार्य कर छोड़ दिया शब्द स्पर्श रूप्रश् आदि का ग्रहण नहीं कर रही है उर तत्व विषय संबंधा जब इंद्रिय और विषयों का संबंध होता है तब कुछ अनुभव होगा जब इंद्रिय विषय का संबंध नहीं तो क्या अनुभव होगा ये शंका आ गई मनो मनसो महिमा अनुभव उस मन का महिमा का अनुभव कैसे होगा अतवा स्वप्न महिमान अनुभवती कैसे होगा इंद्रिय नहीं है ना इंद्रिय हो तो विषयों के साथ संबंध होता विषयों के साथ संबंध होने पर अनुभव होता कुछ अनुभव होने की साधन ही नहीं है यह शंका है इत्यादि छह नंबर की टिप्पणी विषय संबंध हेतु है उपरत विषयों के साथ संबंध का अभाव होने हे में हेतु क्या बताया इंद्रियाणाम उपरत इंद्रिय उपरांग है उस काल में चक्षरादि द्वारा एवं मनुषो रूपाधि संबंध देखो मन का जो रूपादि विषयों के साथ संबंध होता है मन के होने पर मन अकेला जा नहीं सकता विषयों में चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जाता है जब चक्षराधि इंद्रिय नहीं रहे तो मन का विषयों के साथ संबंध हो नहीं सकता नहीं हो सके क्या महिमा का अनुभव करेगा फिर ये ये कहा मनसो विषय विषय मन का जब के संबंध मनोषय हेतु दिया क्या मन का विषय के साथ उस काल में संबंध नहीं हो पाता जागरूक तो हो जाता है क्यों इंद्रियाण्रतवा इंद्रिया उपर उपरा हो गए ये कहा इसके प्रष्टीकरण करते हैं चक्षुरादि द्वारक एवं चक्षुरादि के माध्यम से ही मनुषो रूपादि संबंधो रूपादि के साथ संबंध मन का होगा चक्ष के माध्यम से और विषय के साथ संबंध न साक्षात साक्षात मन का और विषय का संबंध नहीं है बीच में माध्यम है कौन इंद्रिया उस काल में इंद्रिया नहीं है तो मन का विषयों के साथ संबंध नहीं हो सकता नहीं होगा तो क्या महिमा का अनुभव करेगा यह शंका है तो इसके उत्तर थे कथम करके शंका उठाई कथम महिमान अनुभव थी कोई प्रश्न नहीं है कथम करके आक्षेप नहीं कथम जिन शब्द आक्षेप में भी होता है प्रश्न कहा कैसे कर सकता नहीं कर सकता मन का क्यों विषयों के साथ उसका संबंध नहीं है ये पूर्व का है उच्चते इसका उत्तर कहा जाता है सिद्धांति है उच्चते सिद्धांति बोल रहे हैं वहां पर मन का और विषय का संबंध होने की आवश्यकता ने पहले हुआ था जागृत में हुआ था तो उसका संस्कार है उसके बल पर काम होता है ये बोलना चाह रहे हैं जागृत अवस्था में मन के विषयों के साथ इंद्रिय थे इंद्रियों के माध्यम से विषय के साथ संबंध हुआ था इसलिए अभी उसका संस्कार में देखता है ये बोलना चाह रहे हैं ये कहा उच्चते ठीक है दे, देखिए पूर्वम ज्ञातश्य में स्वप्न ज्ञान आप पूर्व ज्ञात वस्तु का ही स्वप्न में ज्ञान होता है पहले जागृत अवस्था में जो ज्ञात वस्तु होगा उसी का ही स्वप्न में ज्ञान होता है पूर्वम ज्ञात से व पदार्थ विषय जो ज्ञात पदार्थ है पहले से अनुभव अनुभूत पदार्थ है उसी का ही स्वप्न ज्ञान स्वप्न में उसी का ज्ञान होता है तस्वीर मातृत्व इसलिए वो वासना मातृत्व तो है उस काल में विषय अतो न इंद्रियापेक्षा उस मन का ये ज्ञान होता है वासना मातृत्व हो विषय उस काल के विषय वासना मात्र है इसलिए न इंद्रियापेक्षा उसको वास्तविक इंद्रियों की आवश्यकता वहां नहीं संस्कार मात्र है स्वप्न स्वप्र भाषण मात्र मात्र है वो पूर्व अनुभूत पदार्थों का ही देखना अनुभव करना है वहां स्मरण रूप है वो एक प्रकार का इसलिए वहां इंद्र की अपेक्षा नहीं है ये कहा उच्चते से तासे कहते हैं य मित्रम पुत्रादि पूर्वम दृष्टम जिस मित्र को पहले देखा था अथवा पुत्र को देखा था पहले पहले जागृत अवस्था में इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म को जैसे देखा होगा यानि मित्रम जिस मित्र को ये यद शब्द द्वितियां ये सब नाष आगे अर्थ करेंगे जिसको देखा था जिस मित्र को देखा था जिस पुत्रादि को देखा था वा पूर्वम दृष्टम पहले देखा था तदभाषण उसके भाषणा से संस्कारित मन पहले जिसको देखा था उसके संस्कार बन के अनुभव जिसका होता है अनुभव के ए, संस्कार बन जाता है उसके संस्कार वासना के द्वारा भाषित हुआ पुत्र मित्र मित्रादि वासना समुदूतम जो पुत्र मित्र आदि वासना से उद्भूत हुआ मन है उस काल में स्वप्न अवस्था में पुत्रम मित्रम इवा पुत्र जैसा मित्र जैसा देखा वास्तव में पुत्र को नहीं देखता वहा पुत्र को पहले देखा था जागृत में देखा था मित्र को भी जागृत में देखा था वहां पुत्र जैसा दिखता है कैसे दिखता है पुत्र नहीं दिखता पुत्र जैसा मित्र जैसा पुत्रम इव मित्रम इव ऐसा करना अविद्य निमित्त क्या है तो अविद्या है देखने के लिए निमित्त है अविद्या ऐसा मानता है यही ऐसा है तथा अर्थम इस प्रकार जो सुना हुआ विषय था जागृत में जिसको सुना जिस विषय को सुना था श्रुतम अर्थम अर्थम विषय जो जिस विषय के बारे में सुना था तद बास नया उसकी संस्कार आ गई उस संस्कार के कारण से अनुसर फिर सुनता जैसा हो जाता है कब सोपना में वास्तव में स्वप्न में सुनने वाला सोया हुआ है स्वतरिद्र काम नहीं करती सुनता हुआ जैसा हो जाता है कोई पहले सुना हुआ था उसी को सुनता हुआ सा हो जाता है देश अधिक अंतर और तत्त देश में जो अनुभव किया था तत्त दिशाओं में अनुभव किया था उस देश माना स्थान तत्त स्थान उस उस जगह में जो अनुभव किया था उन दिशाओं दिशाओं में जो अनुभव किया था देश दिगंत दिशाओं के माध्यम से जो प्रति अनुभूतम जो प्रत्येक का अनुभव किया था अनुभूतम अनुभूतम प्रति प्रति अनुभव उन देशों के माध्यम से तत्त दिशाओं के माध्यम से जिस वस्तु का अनुभव किया था पुनः पुनः तत्प्रति तो अनुभूतम भवती इव अविद्य उसके बार बार फिर वही देखना जैसा हो जाता है अविद्या के कारण स्वप्न में उसका संस्कार रह जाता है संस्कार के बल पर हो जाता है तथा दृष्टम च उसी प्रकार दृष्ट पदार्थ भी देखता है दृष्टम चविन जन्म ने इस जन्म में देखा हुआ को देखता है और अदृष्टम च कहा मंत्र में अदृष्टम ची है अदृष्टम बने जन्मांतर जो में में देखा इस जन्म नहीं देखा तो जन्मांतर का भी देखता है जैसा हो जाता है अत्यंत अदृष्ट है भाषणानुपति बिल्कुल देखा ना हो जिसको अनुभव नहीं किया जिस वस्तु का उसका संस्कार हो ही नहीं सकता भाषणानुपति भाषण में संस्कार संस्कार हो नहीं सकता इसका मतलब इस जन्म में नहीं देखा हो स्वप्न में ऐसे वस्तु देखे तो पहले जन्म का है वो संस्कार मन में संस्कार भरा हुआ है अत्यंत अदृष्ट पदार्थ जो होगा कभी देखा ही न हो जिसका अनुभव किया ही न हो उसका स्वप्न में ख्याल है एवं श्रुतम च्रुतम जो सुना हुआ था सुना हुआ मैंने इस जन्म में सुना हुआ अश्रुतम मैंने पूर्व जन्म का सुना हुआ श्रुतम च अनुश्रुतम च्रुतम च अनुभूत अश्विन जन्म नहीं और अनुभूत इस जन्म में जो अनुभव किया था जिनका जन्मनी केवल नहीं केवल केवल यहाँ पर कहने के बाद फिर फिर ये इत्यादि इत्यादि क्यों कहा इसके लिए कहते हैं इस जन्म में जो सुना था उसको यहाँ श्रुत कहा और इस जन्म में जो नहीं सुना था वो अश्रुत केवल मन के द्वारा पहले चक्षुर आदि के द्वारा सुना अभी मन के द्वारा एक अनुसार एवं श्रुतम चा, से अश्रुतम से अनुभूतम अनुभूत जो अनुभूत है इस जन्म में जो अनुभूत है केवल केवल मन के द्वारा अनुभूत करता है और अनुभूत स्मरण करता है कहा और सच और असत्य इत्यादि सब कहा था सत्य क्या है परमार्थ उदग्र तो आदि ही वास्तव में जो जल आदि है जो पीने का काम आते हैं उस, उसको सर्व सर्वम भवती न सर्वम पश्य सबको देखता है सर्व पश्य सबको देखता है सत माने क्या है परमार्थ वास्तविक जो व्यवहारिक जगत में बोलते हैं, जलादि जिसमें पीने पर प्यास बुझता है ऐसा जलादि असत से मरीजी उदारी और असत माने जैसे मरुभूमि में जल दिखना उसको असत कहा इत्यादि किम बहुना उत्तर ज्यादा क्या कहे उत्तम सर्व पसिद जो कहा वो भी देखता है जो नहीं कहा गया वो भी सब देखता है सर्वम सब को देखता है स्वप्न में और सर्व पशि सर्वरूप होकर देखता है तो एक ही हो जाता है सर्व देखने वाला भी वही दिखने वाला भी वही हो जाता है सर्व सर्व सर्व मनोभाषा उपाधिशन सब सारे जो मन के उपासना के बाद ये होता हुआ उपाधि होता हुआ hmm. एवं सर्वकर्ण आत्मा मनोदेव संपूर्ण कर्म करण स्वरूप बना हुआ सारे करण उसी में एकत्रित है उस काल में सारे इंद्रिया एकत्रित है ऐसे करण स्वरूप सर्व संपूर्ण इंद्रिय स्वरूप जो आत्मा है मन है वह मनोदेव स्वप्नान पश्यती स्वप्न को देखता है इत्यादि का आशंका एक फिटिपी सर्व मनोपासनापाधि इत्यादि सर्व था सबके मन जो होगा मन वासना भी उपही था उप्रीतिया सबको देखता है कैसा सर्व पश्यती ना तो सर्वरूप हो करके मनोवास मन के वासना बास, के द्वारा उपयुक्त होकर के जब बढ़कर के वो सर्वरूप होकर देता है कहा माने सर्व विषय की वासना भी रूपवृत संपूर्ण विषय की वासना से बड़ा हुआ है मन भरा हुआ है इसलिए सर्वसन सर्वपित ये मन ही सर्वरूप हो जाता है सबको देखने वाला हो जाता है ये कहा ठीक है देखिए दोनों सर्वकर्णात्मा तदालिम चक्षुरादि सर्वकर्णा नाम मनसी एवं प्रणीनत्व रहा तो उस काल में शुक्ल काल में का मन में लीन होना है इसलिए सर्व करण रूप वही हुआ है सर्व इंद्रिय रूप हुआ है मनुष्य में सब्सुराधी सर्वकरणा जितने भी इंद्रिया हमारी है दस इंद्रिया मनुष्य प्र मन में ही लीन हो रखे इसलिए सर्वकर्ण रूप हो गया वो मन एक ठीक है पुत्र का पूर्व दृष्टवान जिस मित्र को अथवा जिस पुत्र को पहले देखा था दृष्टवान देखा था तबे दृष्टम पुत्रम मित्र आदि विषय वासना सबुदूतम उसे पुत्र और मित्र के द्वारा विषय वासना से उद्भूत जोपन होगा मित्र पुत्रम बा अविद्या प्रसिद्ध उसी को बाद में उस मित्र को पुत्र को अविद्यामित्त बन करके देखता है इत्यादि दृष्टवान इत्यादि पद हत्याग्रह वाक्य में यहां पर दृष्टवान पद लगाना पड़ेगा देखा उसी को देखा ऐसा करना पड़ेगा अध्ययन करना पड़ेगा कहा टिप्पणी ये पूर्व में सात नंबर टिप्पणी पुत्रादि स्थान है पुत्रम पाठन मतवा भाष्य में यन मित्रम पुत्रादि लिखा हुआ है उसको टीका कार क्या करके बोल दिया पुत्रादि स्थान में पुत्रम इति पाठन पुत्रम पाठ होना चाहिए क्यों पहले मित्रम आया भाष्य में यानी मित्रम बा। जगर, पुत्रम बा ऐसा पाठ अच्छा होगा कि पुत्रादि की जगह पुत्र टीकाकार ने कहा मित्र बात टीका है इसके लिए कहा पूर्वम दृष्टवान इत्यादि दृष्टवान इत्यादि पद हाक्य में दो नंबर की टिप्पणी इधर तीन की तीन की टिप्पणी दृष्टवान इत्यादि तदेव दृष्टवान इत्यादि के द्वारा तत्पद की क्रणों पद लेना पड़ेगा पहले जिसको देखा था कि पद से आरंभ हुआ है दृष्टवान तदेव तदेव दृष्ट दृष्टम उसी को देखा तत्पद का अध्यय होगा यद तदो संबंध यद और तत् सम्बंध होता है यद पद से भाषा शुरू हुआ है यानी मित्र पुत्र में तो यह तत्पद का अध्यय होगा यह कहा अगर तो ये दृष्टवान पद का अध्याय नहीं करेंगे तो अन्यथा यदि दृष्टवान पद का अध्याय नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी पुत्रम यदि द्वितीय शब्द अन्य पुत्रम जो है और ये अब शब्द तो प्रथमांत तो दिख रहा है वह तो दृष्टवान अध्यय करेंगे तो देखा ऐसा हो जाएगा जिसको देखा जिस पुत्र को देखा इत्यादि में वो द्वितीयांत माना जाए शब्द यही कह रहे अन्यथा यदि दृष्टवान पद का अध्याहन नहीं करेंगे अन्यथा पुत्र द्वितीय द्वितियां पद है उस द्वितिया का यद शब्द सेन्वय नहीं होगा संबंध नहीं होगा यद शब्दवान कहेंगे न पुरक्षक लिंग में यथ बनेगा द्वितियां काम करना होगा ये कहा चार की टिप्पणी दृष्टवान यदि अनाध्याहारे दृष्टवान का अध्यह न करने पर भाष्यकार ने दृष्टवान का एक टीका का हमने दृष्टवान का अध्याय किया अगर अध्याय नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी तो दीप्तिया न लगे द्वितिया वहां पुत्रम मित्रम दीप्तिया लगेगी नहीं न लगे नहीं लगना वाला तद तदो अनाध्याय तत्पद का अध्याय न करने पर क्या होगा आपको तो? यदि न लगे फिर यद का अर्थ आएगा ही नहीं तत्पद का अध्याय नहीं करेगा इसलिए तत्का अध्ययन भी करना पड़ेगा दृष्टवान अध्ययन भी करना पड़ेगा इत्यादि का आगे टीका में कहते हैं चक्षु अभावे ना दर्शन अयोगात मन्यते होता उस काल में चक्षु नहीं है स्वप्न में आख नहीं है चक्षु तो सोई हुई है इसलिए चक्षु के अभाव होने से मन्यते माने या कहा दर्शन अयोगात तो आंख देखना बनता नहीं है चक्षु के बिना इसलिए मन्यते ऐसा स्तृति मानती है मन्यते कहा मान्यता है देखा तो नहीं देखा जैसा होता है ऐसा कहा इसलिए तथा इत्यादि कहा था तथा दृष्टम चर्मनी च चन्तर इत्यादि ठीक है अत्र भी जैसे दृष्ट अदृष्ट श्रोता जैसे अर्थ सुनाई पड़ा है आख से देखना होगा श्रुता तमेव श्रुतम अर्थम इति अत्याणा श्रुत्र जिस वस्तु को देखा था उसी वस्तु को देखता है जिसको सुना था उसी को सुनता अध्ययन करना पड़ेगा दृष्टम एवं दृष्टम अदृष्टम श्रुतम एवं श्रुतम उसी को सुनता तैयार करके अर्थ करना पड़ेगा और दिशाओं के द्वारा देश, देश के जो तो अनुभव किया था उसको भी उसी प्रकार अनुभव करता है कहा था देश माने क्या नदी तीरा आदि देश माने ये देश देश अलग अलग देश है नदी के किनारा आदि नदी के किनारे जो देखा था जागृत अवस्था में उसी को स्वप्न में दिखाई पड़ता है नदी तीर आदि को देश कहा और दीग माने प्राची दी, आदि पूर्व पश्चिम आदि दिशा पूर्व गया पश्चिम गया जो अनुभव किया था उसी अनुभव का ही संस्कार व रिल दिखाई पड़ता है स्वप्न में प्रति अनुभूतम प्रति बारम अनुभूतम प्रति अनुभूत का बार बार अनुभव किया था जिसको जागृत अवस्था में उसका पूर्ण स्वप्न में भी कई बार आ जाता है जागृत में जिसको अति ज्यादा अनुभव किया हो स्वन में भी ज्यादा कोई दिखाई पड़ता है ज्यादा अनुभव होता है प्रति माने अनुभूतम अनुभूतम प्रति प्रति अनुभूतम भाव समास है माने जितने अनुभव किया था जागृत में उतने अनुभव स्वप्न सो, में होगा ही कहा प्रति अनुभूतम प्रति बारम अनुभूतम प्रत्येक बार जो अनुभव किया था उसको पुनः पुनः पुनर्क दिनेशु अनेक अनुभव थी इत्यादा बार बार स्वप्न में अनेक दिन में अनेक स्वप्न में वही दिखता है बार बार जिस अनेक दिनों में जिसका अनुभव किया है उसके स्वप्न में भी अनेक दिनों में दिखाई पड़ता है जो ज्यादा ख्याल किया होगा स्वप्न में वही आएगा इत्यादि कहा ठीक है। जन्मांतर दृष्टम विधि व्याख्यान जन्मांतर दृष्टम जो कहा था उसके बारे में व्याख्या करता है न देखा को देखना मैंने इस जन्म में नहीं देखा उसमें कारण बतलाते हैं जन्मांतर दृष्टम विधि व्याख्या ने अदृष्ट शब्द का अर्थ जन्मांतर व्याख्यान की अवास्य कारण उसमें कारण बतलाते हैं अत्यंत अदृष्ट वाषापत्ति बिल्कुल जिसका नहीं देखा हो उसके संस्कार बनता ही नहीं ना, में ना स्वप्न में दिखेगा नहीं कहा अनुभूतम से प्रति अनुभूत पुनरुक्ति में पहले अनुभूतम बोल दिया फिर आगे प्रति अनुभूतम बोल रहे पुनरुक्ति की शंका करके कहते हैं केवल मनसहा अनुभूत माने क्या है यहां केवल मन के द्वारा अनुभव हुआ इस जन्म में और अनुभूत शब्द से पूर्व जन्म में केवल मन अनुभव हुआ ऐसे लिया ये कहा था पूर्व इंद्रिय द्वारा का अनुभव उगता पहले जो कहा था इंद्रियों के माध्यम से अनुभव बताया था था अभी यहां केवल मन के द्वारा कहा इसलिए पुनरोक्ति नहीं होगी पहले जो बताया था इंद्रियों के माध्यम से कहा था अब के बाद केवल मन से कहा इसलिए पुनर्ुक्ति नहीं होगी ये है छह नंबर की टिप्पणी पांच है इंद्रिय द्वारा का? इंद्रिय पांच देश दिगंत प्रयुक्त प्रति वास्तव में युक्त हो करके जो मन युक्त हो उसको कहते हैं प्रति अनुभूत देश, देश दि, द, द, दिशा आदि भी हो और मन भी हो वो दोनों मिलकर के जो होगा उसको प्रति अनुभूत कहते हैं एक मनोभा प्रयुक्त अनुभूति और केवल मन से ही किया गया होगा उसको अनुभूति कहते हैं कहा अक्षर कल्पना ऐसा व्याख्या करने पर या कल्पना नहीं होगी अधिक अक्षर की कल्पना नहीं होगी ऐसा कहा अच्छा और उक्त में उक्ता का छह नंबर ट्रिप्पणी में कहा उक्ता मैंने विवक्षित विवक्षिता है पहले तो इंद्रिया द्वारक मन शहीद होकर देखा अब की बार केवल मन ने देखा इसलिए पुनर्ुक्ति नहीं होगी आद्य मते पक्षांतरित आद्य मत में ये विवक्षित यही है पक्षांतरू यथास्थ में जो कहा, कहा। जैसा कहा वैसे है कहा। पहले वाले पक्ष में लेना पड़ेगा इंद्रिय और मन के सहित होकर के देखना दूसरे वाले पक्ष में तो केवल के मन से देखना इत्यादि ये वेद है कहा अच्छा समय हो गया है यही रखते है आगे सुसुक्ति की चर्चा होगी सुसुक्ति भी आत्माधर्म नहीं दिखाना चाहेंगे वो का धर्म है और तीनों अवस्थाओं से आत्मा को ऊपर दिखाना है धर्म दिखाना चाहिए। ये समय हो गया ये है। ओम ओम शांति शांति